Let the earth be turned around. Let the earth be turned around. Let the earth be turned around. Let the earth be turned around. जगत् शर्ण व्यामितरम जगत शब्दकमी भलेता प्रदेश ममजा चिन्ह प्रसुत्ता सजीवयतरस्वता हन्याकश्रवणस्वादी हलो भगवते तो वंशी विदूषित नवनी दावा पीतांबराबिंदफलाठा पूर्णेन्ुसुंदर मुखा दरबिंदने कृष्णा परंकम तत्म न जाने नमो नवगमश्याम काम काम प्रदे कमलाम सौदा काम काम प्रदे श्रीकृष्णा वासुदेवाय हरे नमो प्रणतक्लेशनाशा नम श्री पर शरण सिंहकंदा भक्तजनम सुनिवासा श्रीरामचंदा श्रीकृष्ण गोविंद हरे तप करने लगे दस सहस्रम वर्षाणी हत्या हरिंद तपस्ते दस हजार वर्ष तक उन्होंने वहां तप किया भगवान का ध्यान करते हुए तप कर रहे थे वहां उनकी कर्दम महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया तस्य प्रत्यक्षो बभू को प्रत्यक्ष रूप से भगवान उनके सामने प्रगति हुए और करदम महर्षि ने भगवान का दर्शन किया उनके सिर पर मुकुट था काम में कुंदर थे शंख चक्र गा पद्म ये चार द्वा में धारण किए हुए गरुड़ंभम भगवान गरुड़ पर चले हुए थे और आकाशे स्थितम ऐसे ही इंद्रालंब आकाश में केवल स्थित नहीं भगवान पर बैठे हुए हैं इस रूप में कर्मन महर्ष ने भगवान का दर्शन किया मस्तक पृथ्वी पर रख के भगवान को प्रणाम किया हाथ जोड़कर करके उनकी स्तुति की हे भगवान पर दर्शनान में नए नए साफल्यम जाते हैं आपका दर्शन करने से ये मेरे नेत्र सफल हो गए नेत्रों का तथा मिलने का फल ही है कि उनसे भगवान का दर्शन होना जो किसी कामना से आपका भजन करते हैं मैं उनको मूर्ख समझता हूं ये कामार्थम ते चरणारदिंदम भजन जी ते मूठा जी परंतु उन मूर्खों में मेरी भी ये कणना कीजिए मैं भी क्यों स्त्री का अनुगम करतापूर्वकम चरणा मैं भी अपने अनुकूल स्त्री चाहता हूं पत्नी चाहता हूं मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूं इसलिए हमने आपकी उपासना की है और जो मैं स्त्री चाहता हूं इसलिए कि ऋण तय धूनीकरणार्थम गृहस्थी पर ये तीन रण होते हैं ना पित्रों का देवताओं का जिस का ये जो तीन रण होते हैं इन तीन ऋणों से पूर्ण होने के लिए मैं गृहस्थ में, में प्रवेश करना चाहता हूं ये रहे स्वयं तो एक संघ ये माया एवं विश्वम श्रद्ध आप अकेले ही अपनी माया को स्वीकार करके इस विश्व की आप रचना करते हैं तम ताम सततम नमामी मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं मैत्र बोले गुरु जी प्रकार से करदम महर्षि की स्तुति सुनी और करदम भगवान बोले के लिए करदम तुम जिस कामना से हमारी उपासना कर रहे थे वो तो तुम्हारी कामना इच्छा हमसे छिपी हुई होती नहीं इसलिए उसकी तुम्हारी कामना जान करके उसकी पहले ही हमने व्यवस्था कर दी है तब इच्छा ज्ञात बजे तक तुरही गया समय उजी तो उसकी सारी हमने पहले व्यवस्था कर दी है आपके मांगने से पहले ही हमने वो सारी व्यवस्था की प्रजाध्यक्ष मदारानंद मिश्रा हमारा जो पूजन है हमारा जो भजन है हमारी जो उपासना है व्यर्थ नहीं जाती भगवान कहते हैं कि देखो ये परस्व जिसको कहते हैं एक दिन बीच में और तीसरे दिन यहां स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र नमु यहां स्वयं आएंगे और अपनी स्त्री को साथ लाएंगे या अपनी कन्या को साथ में लाएंगे त्वाम विदृक्षु परश्व यह समायास्य और यहां आकर के वो अपनी कन्या का दान स्वयं यही कर जाएंगे स्वाम कन्याम दास्य जी तुमको बरात भी नहीं ले जानी पड़ेगी महाराज यही मनूगी महाराज अपनी कन्या को यहीं तुम्हें आकर के दान कर जाएंगे और कन्या तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी नामम सेवे उसमें तुम्हारे नौ कन्या उत्पन्न हुई और हम स्वयं तुम्हारे यहां अवतार गण करेंगे कपिल के रूप में भगवान ऐसा कहकर के और गड़ पर भगवान तो सवार थे ही गड़ों के पंख से उच्चारित जो शाम हैं शामदेद को सुनते हुए भगवान भगतम को तो चले गए बोलिए श्री कृष्ण ने बग बड़े जो उड़ते हैं उनके पंखों से शामबेद की ध्वनि निकलती है वो सामवेद की ध्वनि को सुनते हुए भगवान रहकर उठकर चलेगी अब कर्दन राव जी कह दिया परसों स्वयं मुनु आ रही उसकी प्रतीक्षा करने लगी कर्दन रालश तो जिस दिन के लिए भगवान ने कहा उसी दिन महाराजा मनी अपनी पत्नी को साथ लेकर के कन्या को साथ में लेकर के स्वर्ण के रथ पर बैठ करके पृथ्वी पर घूमते हुए और वहीं बिंदु सरोवर पर आ गए जहां कर्दम बहासिंह का आश्रम है बड़ा सुंदर आश्रम वहां कर्दम बहार्षि को बैठा किया जाए कर्दम महर्षि को देखा आसन पर बैठे हैं प्राण सुन उनका शरीर लंबा कमल नेत्रम बड़े बड़े उनके नेत्र हैं कमल के समान जटिलम चीर वासन और फटे पुराने वस्त्र लपेटे हुए शरीर में जटाएं हैं उनके इस तरह से कर्दम महर्षि का दर्शन किया और उनको मनु मन महाराज ने उनको प्रणाम किया और इसके अनंतर भगवान की रचना का स्मरण करके कर्ज महर्षि बोले हे देव तब आगम आद, शताम रक्षणाय असताम बताए कर्जम महर्षि बोले राजन आप लोग जिस समय सेना लेकर के विचरण करते हैं इससे सत्पुरुषों को बल मिलता है धर्म की रक्षा होती है और जो दुष्ट लोग डर जाते हैं आप तो भगवान की पालनी शक्ति हो त्व रथ मार्थाए महत्या श्रेलिया यदा वो मंडलम न पर्यटसी अगर आप इस तरह भ्रमण न करें तो ये वर्ण आश्रम जो धर्म है ये नष्ट होगा देवी त्वाम पृछे करदम महार्षि कहते हैं कि राजन यदि मेरे लिए आपकी कोई आज्ञा होगी तो वो हमें सहर्ष स्वीकार स्वीकृत मरे पैसा कहकर के कर्दम महारि शांत हो गए इसके बाद मुनि महाराज बोले हे मु भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि मुख से की है और क्षत्रियों की सृष्टि बाहुओं से की है ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं ये भगवान के शरीर हैं अथव न्यून्यम ब्रह्म क्षत्र सर्वात्मक वेव एवं रक्षति स्म वो भगवान ही ब्राह्मण और क्षत्रियों की रक्षा करते हैं आपके दर्शन से मेरे सारे संदेह नि खतत्व तुम्हें विज्ञापनम कृपया शोक भरोसित मुनि महाराज कहते हैं कि अब आप मेरा निवेदन सुनिए मेरे दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तान और ये जो है देवभूति नाम की मेरी कन्या ये इस समय विवाह के युग के नारद जी के द्वारा आपके गुणों का श्रवण करके मन से आपको ही अपना पति मान चुकी है मैं पूर्वक आपको प्रदान करने के लिए आया, लाया हूं ये घर गृहस्थ के कार्य करने में बड़ी कुशल है गृहस्थाश्रम कर्मसु योग्यानतामस्वी को ये एहिद पास तो है नहीं पर घर गृहस्थ के काम करने में बड़ी कुशल है स्वतः प्राप्त से त्यागो विरक्त से आप जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो रही हो वो तो विरक्त भी हो ना उसको भी स्वीकार करना चाहिए और हमने तो सुनाया आपकी तो इच्छा है विवाह करने की इसलिए हम श्रद्धा से अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए आए हैं आप कृपा करके स्वीकार करें हरदम बोले राजन ठीक बात हम करने तो काम मेरी विवाह करने की इच्छा है आप ठीक कहते हैं तो फिर हमारा हमारी हमारा विवाह ब्राह्मण विधि से हो जाना चाहिए आप इस कन्या का कौन आदर नहीं करें परंतु एक बात यह है यावक प्रजोतपत्र भवितावक करादार हस्तम स्वीकृष्टे इस बात को आपकी कन्या भी सुन ले आपकी पत्नी भी सुन ले इस बात को मैं गृहस्थ आश्रम में जब तक रहूंगा जब तक कोई तो संतान उत्पन्न नहीं होगी और संतान उत्पन्न होने के अनंतर चार हिंस्यान धर्मानुपास से फिर तो हम लोगों के लिए संन्यास की विधि है फिर तीन ऋण दूर करके भगवता ऋण त्रय दूरीकरणानतर हम संन्यास है महापुरषान देगा शास्त्रों में जब तीनों ऋणों से उपरण होकर के हम जैसे पुरुषों के लिए संन्यास का ही विधान है ऐसा सबके सामने स्पष्ट बात उन्होंने रख दी करदमह ऋषि ने ऐसा कहकर के उच्चुप हो गए तब देवभूति ने भी विचार कर लिया और शत्रु महारानी थी उन्होंने भी विचार किया। और विचार करके के बोलो तो शास्त्र की बात है तो मर्यादा की बात है तो बहुत अच्छा है हमेशा गृहस्थ में जरूर पड़े रहना चाहिए परंतु महात्मा को विवेकी और विरक्त समझ करके मनु महाराज ने शास्त्र की विधि से अपनी कन्या को प्रदान किया कन्या देवी कर दम महर्षि वो तो महारानी जो है अपने रत्न भरकर के जो वस्त्र आभूषण लगाई थी वो तो पारवर्षाष्टऊ सामग्री वहां उनको प्रदान की अब यहां से जब विदा होने लगे और जो राज गृह में रहने वाली जो राजकुमारी है तो उसको जंगल में महात्मा के पास छोड़ करके जब जा रहे हैं तो मनोदत्ताम कन्या गाव्याम आ लेंगे जब उससे अरब होकर के जाने लगे आ, तो अपनी कन्या को हृदय से लगा और हृदय उनका व्यापुल हो गया योग नहीं सरा जाता उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उस देवभूति के सर के बाल भीग गए और कहने लगे हे बक्से बेटी प्रबंधन बेटी आसना की झड़ी लग गई सिर के सारे बाल उसके बीच गए इस तरह से अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके और वहां कर्गन महर्षि के पास छोड़ करके और वो मुनि महाराज वहां से अपने नगर को चले गए वो देर रूप जब माता पिता वहां से चले गए अपने पति की आज्ञा का पालन करती हूं उनकी सेवा करने लगी। लिए पहले तो शौचेन गौरवेण दमेन शुश्रूषया मधुर्वाणिया प्रतिम पद्यचरक पहले तो वो ध्यान रखती थी, थी कभी कोई किसी बा, बात में अपवित्रता न हो पवित्र रहती थी अपने पति का बड़ा गौरव मानती थी जब आ रहे हैं तो उठ खड़ी हो जाना हाथ जोड़ करके खड़े रहना और इंद्रियों को अपने बस में रखती थी हर समय उनकी सुशूषा में लगी रहती थी मधुर बाणी बोलती थी कपट द्वेश लोह इसको उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया था और इस तरह से उन्होंने अपने पति की सेवा की रादम तो महर्षि को प्रसन्न कर लिया एक दिन करदम बहा बोले हे मानवी मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं तैने मेरी सेवा कर के लिए अपने शरीर को भी कुछ नहीं समझा दुनियों में देह हो मदर थे न गणता ये देह का सबको अपना बड़ा प्यारा है और तैने अपने शरीर को भी मेरी सेवा में लगा दिया नियुक्त कर दिया अपने शरीर का भी तैने ध्यान नहीं रखा तो देख मैंने इतने दिन तपस्या करके जिन सिद्धियों पर अधिकार प्राप्त किया है उन सिद्धियों पर अब तेरा भी अधिकार हो गया बिना तपस्या किए हमारे यहां जो आचार्य होता है उसकी पत्नी को आचार्य कहते हैं बिना पढ़े हुआ भी डिग्री मिल गई आचार्या ने उसे वैसे ही पंडिता कहते हैं पुरुष जो कुछ परिश्रम करके जो धन कमाता है स्त्री तो बिना कमाए ही उसकी पति की सेवा करने से उसकी मलकिन बन जाती <स्थाँगा> तो ये कर्दम कहते हैं कि इतने दिन तपस्या करके जिन सिद्धियों पर मैंने अधिकार प्राप्त किया है अब उन पर तेरा भी अधिकार हो गया अत से दिव्यांग दृष्टि के दौरान और कित्य दृष्टि तम पाप्रते में सिद्धा इस प्रकार से पर्णम महर्षि ने देवमूति से कहा और तख देवमूर्ति ने कहा हे भगवान ये आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है पर विवाह के समय जो प्रतिज्ञा हुई थी अब उस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और कम में ये तो होना चाहिए किच क्रीड़ा योग्य भवन में संपादक महाराज जिसमें हम सुविधा से रह सके हैं ऐसा एक भवन एक मकान तो बनना चाहिए अभी तक वैसे वृक्षों के नीचे झोंकड़ियों में रहती है अब कहा महलों में रहने वाली राजकन्या तो उसको एक मकान की इच्छा कर्दम महाराज से बोले बहुत अच्छा तो अपने पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए कामगन विमानों में चीकर एक ऐसा सुंदर चलता फिरता ज्यादा बनाते हैं तो उन्होंने संकल्प से चलने वाला विमान उन्होंने बना बनाकर उसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं थी चालक की आवश्यकता नहीं थी अभी ऐसे विमान नहीं बने हैं जो संकल्प से चले तो देखो ये हमारे यहां पहले से ही है तो संकल्प से चले यहां विमान को का निर्माण कामगम विमानम अची करब कामब था कथम भूतम कैसा था सर्व काम दुगम उसमें जिस वस्तु की इच्छा करो वही वस्तु आपको सामने आ जाती तो वो घंटी बनाने की जरूरत नहीं थे वो जहां संकल्प किया वो चाय में आनी चाहिए तुरंत सर्व काम दुखम मणिस्तंभ ही शोभितम मणि के जिसमें खंभे लगे हुए थे सर्व काल सुखावहम सर्व काल में सुख रहने वाला एयर कंडीशन का जैसा जा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो उसमें आपको कोई कष्ट नहीं हो सर्वकाल सुखावहम ऊपर उपर रचित ग्रहेशु सैयाही पर्यत विजनाश नहीं पृथक पृथक कई कई मंजिल थे उसमें मकान बने हुए थे और उसमें कलम बिछे हुए थे पंखा लगे हुए थे तत्र तत्र मरकट संध्या विद्युन वेदिष्ट जुष्टम वहां ऐसे ऐसे पक्षी बने हुए थे उस विमान उस में बाहर के पक्षी ये समझते थे कि हमारी जाति के पक्षी उनको सच्चा समझ करके वहां आकर उनके पास पीड़ा करने लगते थे ऐसा प्रमाण है उसमें खेलने के स्थान अर्थक थे शहन करने के अलग थे भोजन करने के अलग थे प्रांगण अलग थे ताला अलग थे उसमें सब उतना बड़ा विमान था तो उसमें तालाब भी थे स्नान करने के खेलने के स्थान भी थे बगीचे भी थे और हे धीरू अस्मिन बिंस अवता हिलो देवी ये आपके लिए ये मकान अब इस तो है अब करो ग्रह ग्रहेश भर में प्रवेश तो मलिनम वस्त्रम बेणी मूर्धान भूतान मूर्धजान विकृति साह तक बचस और उसने अपने देखेगा मालूम हमारे तो मलिन वस्त्र हैं ये वस्त्र कितने दिन से धोई भी नहीं है मैं तो इस में प्रवेश करने के लिए भी नहीं उसके जब ये देखा उसका संकल्प तो कर्दम महर्ष से बोली कि देवी इस सरोवर में तुम प्रवेश करो ये दिन सरोवर जो है और उसने और इसमें स्नान करो तो देवभूति जो है तो उसने बंद सोरोवर में स्नान करने को गई और निमग्ना जो उसने गोता लगाया तो गोता लगाते ही वो ऐसे स्थान में पहुंच गई कि एक हजार कन्या किशोर अवस्था की और उसका स्वागत करने के लिए खड़ी और उन्होंने ये अपना चमत्कार दिखाया कर्दमेश जो उसने गोता लगाया देवहूति ने और गोता लगाते ही और एक साथ उसने क्या देखा कि सहस्त्र कन्याएं पुष्पों की माला हाथ में लिए हुए कमलगंधी और उन कन्याओं के शरीर से सुगंधि आ रही थी सहस्रम कन्या का दर्शा और एक सहस्त्र कन्याओं को देखो देवरू जी से हाथ जोड़कर भी बोली महाराणी जी हम आपकी दासी है अरे तुम कौन हो हम आपकी दासी हैं भयंकर दास्यस्तुम न आज्ञान को आप आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर के तो देवभूति के शरीर में तेल मर्दन किया स्नान कराया सुंदर रेशमी वस्त्र उनको पहनाए आभूषण पहनाए और सर्वगुणों के तम अमृत के समान स्वादों संपूर्ण गुणों से युद्ध कर अन्नताओं ने भोजन किया कराया और से दगू और फिर उन्होंने उनके लिए पीने के लिए आसप दिया अब देव जी को बड़ा आश्चर्य तो मैं तो स्नान करने आई थी डोसा लगाया था मैं यहां कहां आ उन्होंने अपने पति का स्मरण किया उन्होंने उन दासियों ने उनके हाथ में दर्पण दिया था आप अपना मुख तो देखिए तो शोभमान मुखम देवभूति ने और तो दर्पा ने अपने मुख देखा जब उन्होंने अपने पति का स्मरण किया के मैं यहां कहां आ गई ये किसकी माया है मैंने तो जोता लगाया था तालाब में बिंदु स्वरूगर में यहां कहा आ गई जो नेत्र बंद करके ये चिंतन किया और पर आंख खोली तो क्या है उन सहस कन्याओं के साथ अपने पति के सामने बैठी ये उनकी योग माया का प्रभाव देखा और आश्चर्य सी चकित्र संशयम प्राप्त हुआ अपनी पत्नी के साथ कर्दम भाक्षी उस विमान में बैठे और